ब्लॉक की, की एक, एक और पेश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामदर्श मिश्र की कहानी सड़क एक जीप दुकान के सामने रुकी ओ चाय वाले चार कप चाय तो बनाना कहकर एक आदमी तीन आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वे पास में बनती हुई सड़क के बारे में बात करने लगे चाय वाला चाय बनाकर कांपते हाथों से आंखें नीचे की चार कप चाय तिपाई पर रखाया क्या वाहिया चाय बनाई है इस बुड्ढे ने कहकर उस आदमी ने छटके ऐसी प्याला सहित चाय नीचे लुढका दी शेष तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हां मिलाई लेकिन चाय सुडकते रहे। चाय वाले ने आंख उठाई और क्रोध ऐसी बड़बड़ाते हुए उस आदमी ने भी चाय वाले की ओर देखा और आश्चर्य से बोल उठा अरे मास्टर साहब आप और मास्टर चंद्रभान पांडे ने देखा कि वह आदमी और कोई नहीं उसके इलाके के एमएलए जंग बहादुर यादव हैं। उनकी आंखें शर्म से झुक गयी और झुकी हुई आंखें धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गयी यादव जी ने एक ठहाका लगाया अच्छा मास्टर जी आपने अब ये धंधा भी शुरू कर दिया है ठीक है आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए पैसा बड़ी चीज है मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा फिर एक थाहा का लगाया और साथ के लोगों ने भी इसका अनुसरण किया एक ने खुशामद के तौर पर कहा अरे यादव जी आपकी बदौलत जब इस इलाके में सड़क आ रही है तो न जाने कितने लोगों का पेट पलेगा यादव जी ने पाँच रूपए का एक नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया मेरे पास खुले रुपए नहीं हैं, मास्टर जी ने कहा अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे वापस मांग रहा है नहीं मैं पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ आपने चाय भी तो नहीं पी है अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरु जी इसे गुरु दक्षिणा समझ ही रख लीजिए रख लीजिए रख लीजिए काम आएगा पंडित जी तिल मिला गया हाथ में पाँच रुपए का नोट पकड़े रह गए आंखों में हिकारत भरवे यादव जी की ओर बढ़े और, और पाँच का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए यादव जी ये अपने रुपए अपने साथ ही लेते चाहिए मैं भीख नहीं मांगता लेकिन यादव जी तब तक जीप में बैठ चुके थे मुस्कुरा पांडे जी और उनके द्वारा फेंके गए रुपए को देखा जीप भर भर करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर पर जा गिरा। कुछ देर तक नोट हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया पांडे जी उसे देखते रहे फिर आगे बढ़े और धूल झाड़ नोट उठा लिया गोरे बदन चौड़े माथे श्वेत केश वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण शीर्ण धोती पहने और उसी का आधा भाग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले थे ललाट की सिगुड़न भरी रेखाओं में यादव जी की जीप से उड़ी हुई धूल समा गई थी सोच रहे थे यादव उसे अपमानित कर गया वह ब्राह्मण पुराना कांग्रेसी स्कूल का शिक्षक क्या बुढ़ौती में छोटी जातियों के लोगों की तरह चाय पकौड़ी और सुरती बेचना ही उनकी तकदीर में रह गया था उन्होंने कितना मना किया लेकिन अपने संतान के आगे किसका वश चलता है रमेश जिद कर बैठा और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई पर पांडे जी उदास हो गए हाथ लगा कर देखा खादी की धोती फिर फट गई थी धोती क्या है जैसे चिथड़े का जोड़ है खादी उसे बेपर्दा करके कर ही छोड़ेगी अब वह क्या करे इसी धोती को वह इधर से उधर करके पहनता रहता है सभी जगह से तो फट गई है ये रमेश कहता है छोड़िए खादीवादी पिताजी मिल की धोती मजबूत और सस्ती होती है वह इस तरह जगह बेजगह धोखा नहीं देती वह कब से सुन रहा है रमेश की बात को और सोचता है ठीक ही तो कहता है रमेश लेकिन अब क्या बदलना इस बुढ़ोती में क्या नियम भंग करना लेकिन वह कहाँ से खरीदे खादी की धोती एक मोटी धोती भी तेरह चौदह रुपए से कम में नहीं आती फिर, फिर उसके, उसके साथ कुर्ता टोपी चादर, चादर तौलिया सभी तो लग जाएंगे। इतने में तो मिलके मोटे कपड़े के कई कई सेट आ जाएंगे फिर भी जी नहीं मानता अब जीना ही कितने दिन है उसे स्कूल से रिटायर हुए पाँच वर्ष हो गए खेत के नाम पर तीन बीघे खेत वो भी बाढ़ ग्रस्त कछार के खेत छह सात आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित बाहर चला गया नौकरी करने उसका अपना ही गुजर बसर मुश्किल से होता है छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी आठवीं पास नहीं कर पाया लिपट गया खेतीबाड़ी में उसके तीन बच्चे हैं। दोनों जून भर पेट खाना तो मिलता नहीं ये खादी के कपड़े कहाँ ऐसी आए दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे पांडे जी ने झोपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी क्रोध आया कि ससुरी धोती को फाड़ फाड़ कर फेंक दे और नंगे हो जाए अरे नंगा तो हो ही गया, गया। चाहे कि दुकान खोलकर नंगा ही तो हुआ हूँ हर परिचित आदमी एक व्यंग भरी दृष्टि से उसे देखता है और अजब अजब सवाल करता है और इस पर यह यादव का बच्चा उसे इतना अपमानित कर गया उसे इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे को फिर एक बार बेंच पर खड़ा करके भेद लगाए लेकिन अब तो वह एम हो गया है छात्र नहीं रहा वह अपना क्रोध अपने भीतर ही दबाए रखा जो सुलगने लगा था लेकिन उसे एक बात से बड़ी, बड़ी राहत मिली कि उसने इस एमएलए के बच्चे को स्कूल में कई बार बेंच पर खड़ा करके पीटा है धीरे धीरे स्कूल के दिन उसके सामने सरक गए तब कौन जानता था कि यह जंगली आगे चलकर एमएलए बनेगा क्लास में सबसे बोदा यही था इसे हर रोज मार पीटते थे कई बार तो इसने लड़कों के चाकू दवा पेंसिलें चुरा ली थी और इसे बेंच पर खड़ा करके बहुत पीटा था एक बार तो इसने गांधी जी की तस्वीर दूसरे लड़के की किताब से फाड़ ली थी और उस पर पेशाब कर दिया था फिर तो उसने इसे स्कूल से ही निकाल दिया था बाद में लोगों के कहने सुनने पर वापस ले लिया था अब यह बड़ा नेता बना गया है पता नहीं इस देश में कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं उसे लगता है कि लोग कहां से कहां पहुंच गए और वह खादी की फटी धोती पकड़े बैठा है शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले गए मुझसे ये नहीं होगा रमेश पांडे जी थके थके से बोले क्यों पिताजी लोग मुझे बहुत छोटी नजर ऐसी देख रहे थे आज मैं लोगों की निगाह नहीं झेल पा रहा था हाँ पिताजी भूख से भारी लोगों की निगाहें ही होती है ना? तो ठीक है हम लोगों की निगाहें क्यों झेलें? भूख ही झेलेंगे। बैठने को तो मैं बैठा, देखता कौन साला मेरा अपमान करता है लेकिन फिर खेतीबारी चौपट हो जाएगी पांडे जी कुछ नहीं बोले कुछ मिला बाबूजी जी हाँ दो रूपए कमाई के, के और पाँच रुपए गुरु दक्षिणा के गुरु दक्षिणा वो कैसे पांडी जी ने यादव की पूरी कहानी सुना दी अरे तो इसमें इतना आहत होने की कौन सी बात है बाबूजी जी सौ हम लोगों से लिए लेता है पाँच दे ही गया तो क्या पूरा कर दिया रमेश हस रहा था रात को पांडी जी लेटे तो बड़े बेचैन थे अपने से ही पूछ रहे थे क्यों भाई आदर्शवादी कांग्रेसी तपे हुए शिक्षक नशा खोरी के दुश्मन तुम्हारी यही परिणति होनी थी जिन्हें तुमने जीवन भर ज्ञान पिलाया क्या उन्हें अब चाय पकौड़ी खिलाओगे पिलाओगे जिनके सामने नशे के विरुद्ध बोलते रहे उन्हीं के लिए सुरती तोलोगे नहीं नहीं नहीं अब मुझसे ये सब नहीं होगा वह कब से सोच रहा था कि काश इस पिछड़े कछार में एक सड़क आती लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई हैं। इस कछार की ओर से आंख फेर कर सड़के तो दुनिया में कितनी हैं, लेकिन अपने जवार में सड़क आने का और यात्रा करने का सुख कुछ और ही होगा कितना प्यारा होगा नदियों नालों नालो, खको खाइयों के ऊपर से भागती सड़क का यात्री होने का कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी लेकिन तब उसने कहा सोचा था कि सड़क के आने का कोई और मतलब भी हो सकता है और अब जब कच्ची सड़क पक्की सड़क बनने लगी तो रमेश ने कहा बाबूजी सड़क बन रही है ये बहुत अच्छा हुआ अपना एक खेत सड़क, सड़क के किनारे ही है और उसी के पास, पास बस अड्डा भी बनने वाला है क्यों ना हम वहाँ पर कोई दुकान खोल दें शुरू में चाय की दुकान खोली जाए और कुछ सुरती भी रख दी जाए रास्ता तो चालू है ही अब सड़क बन रही है वह और चालू हो जाएगी और बहुत से मजदूर काम पर आएंगे अच्छा देखा जाएगा टालने की गरज ऐसी पांडे जी ने कहा था अभी, अभी किसी, किसी के दिमाग, दिमाग में यह चीज आई नहीं है बाद में तो सभी दुकानें खोल लेंगे इस बुढ़ोती में आपको खेतीबाड़ी के काम करने पड़ते हैं इससे अच्छा होगा कि दुकान पर बैठें। आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और चार पैसे की आमदनी भी हो जाएगी क्या कहते हैं क्या कहते हो अब मैं दुकानदारी करूँगा वह देश में आ गए थे और इसी देश में धोती और फट गयी थी और जब, जब रोज रोज, रोज रमेश के विचार उनके दिमाग से टकराने लगे, तो एक दिन दुखी मन से स्वीकृति दे ही दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई। कुछ सुरती के पत्ते तथा चाय के सामान रख दिए गए वह आज पहली बार दुकान पर बैठा था लेकिन नहीं वह कल से दुकान पर नहीं जाएगा उसका रोम रोम परिताप ऐसी सुलग रहा था गरीब, गरीब हुआ तो क्या, क्या? इस बुढ़ौती में अपनी आबरू बेचेगा करवट ली तो धोती फिर से पर बोल बोल अब नंगा होकर घर में तो रहा जा सकता है लेकिन क्या दुकान पर भी इसी रूप में सुबह रमेश दुकान का सामान लिए हाजिर हो गया पांडे जी लेटे हुए थे बाबूजी दुकान नहीं जाइएगा पांडे जी की इच्छा हुई की कह दे नहीं जाऊंगा लेकिन कह नहीं सकते दर भरी आवाज में बोले नंगा ही जाऊं क्या रमेश बोला अब क्या कहा जाए कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएं तो आपके लिए खादी की एक धोती खरीद दूंगा खादी भी तो कितनी महंगी हो गई है पांडे जी ने देखा रमेश के बच्चे फटे पुराने नीकर पहने स्कूल चले गए उन्हें चोट लगी क्या वह इतनी महंगी खादी की धोती पहन बच्चों को नंगा रखेगा आज तक तो उसने यही किया उसे नहीं मालूम हुआ कि खादी खादी में भेद होता है एक खादी उसकी है एक यादव की यादव ही खादी पहनने का हकदार है उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ वह नहीं उसके शरीर पर तो खादी फटती चली जा रही है रमेश को पांडे जी ने फुबारा रमेश हाँ बाबूजी, तुम्हारे पास एक और साबुत धोती रखी है क्या हाँ है ना बाबूजी लाना, लाना तो बेटे, तो बेटे। रमेश ने व्यथा आश्चर्य और प्रसन्नता से पिता की ओर देखा कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर दुकान की ओर चले जा रहे थे अभी आप सुन रहे थे राम मिश्र की कहानी सड़क वाचक स्वर भारती परिमल